क्या चल रहा है यहाँ पर यार मैं केस के बारे में सीरियसली कुछ सोच रहा हूँ और आप लोग जोर जोर से हंसे जा रहे हैं ये पुलिस स्टेशन है या कोई चाय की टपरी इतना बड़ा केस है लेकिन कोई जरा सा नहीं नजर आ रहा विक्रांत के इतना बोलते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया सभी विक्रांत के इस व्यवहार से सन्न रह गए चेतन अभी विक्रांत की तरफ देख हल्का मुस्कुरा दिया उसने विक्रांत के नेचर के बारे में पहले से ही सुना था वो जानता था की विक्रांत बहुत गुस्से वाला आदमी है और अभी अभी उसने विक्रांत के गुस्से का ट्रेलर भी देख लिया था आ, हे अरे विक्रांत भाई चेतन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वैसे विक्रांत सही तो कह रहा है ये किडनैपिंग केस बहुत बड़ा है हमें इस पर सीरियस होकर काम करना चाहिए चलो सब लोग काम पर लग जाओ ऑफिस में शांति का माहौल हो जाने के बाद विक्रांत फिर से चुपचाप होकर चेयर पर बैठ गया वो अपने कम्प्यूटर में पड़ी फाइल्स को खंगालने लग गया तभी उसके पास चेतन चलकर पहुंचा विक्रांत मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है ऊपर हेडक्वार्टर तक तुम्हारी तारीफ होती है मैंने सुना है तुमने बहुत कम समय में ही काफी बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं वाओ, दैट्स रियली really विक्रांत ने चेतन की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह मुस्कानने ले ली थी विक्रांत के अच्छे मूड को देखते हुए चेतन ने उससे और ज्यादा बात करने की कोशिश शुरू कर दी विक्रांत मैंने सुनाया है की टीम हेड पुष्कर सर के साथ तुम्हारी कुछ अनबन चल रही है तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हारा मैटर सोल्व करवा दू अभी इस डिपार्टमेंट में रहना है तो भला सीनियर के साथ बात बिगाड़ चलने का क्या फायदा है वो मेरे बहुत करीबी है मैं उन्हें समझा दूंगा नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं है विक्रांत ने चेतन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया विक्रांत को पुष्कर के साथ बात बिगड़ने की कोई परवाह नहीं थी वो जानता था कि पुष्कर जैसो को लाइन पर लाना बहुत आसान काम है वो तो विक्रांत ने अब अच्छा आदमी बनने का निश्चय कर लिया था वर पुष्कर का गेम तो उसने सेट ही कर दिया था पहले ही उसने पुष्कर के लिए एक लड़की का इंतजाम करने का प्लान बना लिया था लेकिन लेकिन अब विक्रांत ऐसा कुछ भी नहीं करने का सोच रहा है अभी चेतन और कुछ बोलने ही वाला था की ऑफिस के भीतर किसी के आने की आवाज भी अभी नए निर्वाचित हुए सिटी के डिप्टी ब्यूरो चीफ संजय कोहली के साथ दो तीन और बड़े ऑफिसर भी यहां आ चुके थे उन्हें देखकर ऑफिस के सभी लोग खड़े हो गए कुछ ने तो उन्हें सैल्यूट भी किया इतने बड़े अधिकारी को अचानक से ऑफिस के भीतर देखकर सभी सक पका उठे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर इतने बड़े अधिकारी अचानक ऐसी यहाँ क्या करने आए उनके साथ आई हुई डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा बोल पड़ी आप लोग आराम से बैठ जाइए और काम कीजिए सिटी डिप्टी ब्यूरो चीफ सर बस निरीक्षण के लिए आये हुए हैं वो यहाँ पर कामकाज देखने के लिए आए हुए हैं आप लोग बैठकर आराम से काम कीजिए सर खुद निरीक्षण कर लेंगे मिताली के इतना कहने के बाद भी कोई भी ऑफिसर उनके आगे बैठने की हिम्मत नहीं चुटा पा रहा था सभी भौचक नजरों से उन्हें देख रहे थे सिटी डिप्टी ब्यूरो चीफ संजय ने ऑफिस में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और फिर विक्रांत की तरफ आकर उनकी नजर रुक गयी वो विक्रांत की तरफ चल पड़े उनके पीछे पीछे सभी अधिकारी भी चल पड़े विक्रांत के करीब में खड़े चेतन को लगा की सिटी डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं उसने तो अपना हाथ भी उनसे मिलाने के लिए आगे बढ़ाया लेकिन उन्होंने चेतन की तरफ ध्यान ही नहीं विक्रांत के करीब जाकर बोले विक्रांत केस की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है कुछ मिला अभी तक अभी तो मीटिंग हुई है इतनी जल्दी क्या मिल जाएगा टाइम लगता है इसमें विक्रांत ने आराम से कुर्सी पर बैठे बैठे उत्तर दे दिया विक्रांत का ये एटीट्यूड देख सभी पुलिस वाले दंग रह गए डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा ने तो अपने गले से खराशते हुए विक्रांत को इशारा करने की भी कोशिश की लेकिन विक्रांत अपने एटीट्यूड में ही बैठा रहा। उसे अच्छे से पता था कि यह आदमी बहुत सीनियर अधिकारी है लेकिन विक्रांत को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो किसी को कुछ नहीं समझता लेकिन तभी उसे अचानक से याद आया की अब वो अच्छा आदमी बनने की राह में है तो उसे अपने सीनियर के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए ये सोचकर विक्रांत तुरंत उठ खड़ा हो गया और उसने सैल्यूट करते हुए कहा गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग अरे ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं है कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है ऊपर डिपार्टमेंट में भी लोग तुम्हारे काम की बड़ी सराहना करते हैं इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारा हाल जानने के लिए चला आया तो अभी केस कैसा चल रहा है सब ठीक है ना हाँ सर सब ठीक है सब ठीक है इन्वेस्टिगेशन भी ठीक चल रही है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट दूंगा सर अपना बेस्ट दूंगा सिटी ब्यूरो चीफ संजय कोहली साहब हंस पड़े फिर उन्होंने विक्रांत के कंधे की ओर हाथ रखते हुए कहा अच्छा बेटा थोड़ा थोड़ा आओ मुझे बात करनी है तुमसे इतना क्या कर संजय कोहली पुलिस ब्रांच के बाहर मौजूद कैंटीन की तरफ निकल पड़े विक्रांत काफी कंफ्यूज हो गया उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना हाई लेवल का अधिकारी भला उससे क्या बातें करना चाहता है और वो वो विक्रांत से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहा था कहीं ये गलती से तो मुझसे बात करने नहीं आ गया है विक्रांत समेत सभी अधिकारी भी सन्न रहे गए विक्रांत चुपचाप कोहली साहब के पीछे चला गया कोहली साहब ऑफिस के पेंट्री के पास जाकर खड़े हो गए वो वहाँ विक्रांत के आने का इंतजार कर रहे थे विक्रांत भी तुरंत ही वहाँ संजय कोहली साहब के बगल में खड़ा हो गया लेकिन फिर भी डिप्टी सिटी ब्यूरो चीफ कोहली साहब बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे विक्रांत शांति से उनके बगल में खड़ा रहा फिर उसने कोहली साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा सर चाय लेंगे आप संजय कोहली साहब ने विक्रांत की तरफ ध्यान ऐसी देखा और फिर भी बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहे फिर उन्होंने अपने होठो पर उंगली रखते हुए विक्रांत को शांत रहने का इशारा कर दिया यहाँ पेंट्री एरिया में इस वक्त संजय और विक्रांत के अलावा और कोई मौजूद नहीं था अभी ब्रांच के कुछ ऑफिसर छुपकर विक्रांत और कोहली पर नजर बनाए हुए थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर पेंट्री में उन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है विक्रांत को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था की उसके साथ क्या हो रहा है ना तो सिटी डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब खुद कुछ बोल रहे थे और ना ही विक्रांत को कुछ बोलने का मौका दे रहे थे वो पेंट्री के भीतर इस तरह से चक्कर लगा रहे थे कि मानो वो यहाँ के ही सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। अगले पांच मिनट तक यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही रहा वो चुपचाप विक्रांत के साथ पेंट्री के भीतर खड़े रहे ठीक पांच मिनट के बाद कोहली साहब विक्रांत के करीब आए और फिर उसके कानों के करीब जाकर कहा विक्रांत में तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था बच्चे अब तुम आगे संभाल लेना विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा उसका दिमाग चकरा रहा था मदद ये कैसी मदद और ये कोहली साहब ने मुझसे ये क्यों कहा इसके बाद विक्रांत जैसे ही पेंट्री से बाहर निकला तो बाहर सभी उसकी तरफ बेहद अजीब सी नजरों से देख रहे थे चेतन भी विक्रांत को अलग ही नजर से देख रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था की उसके अंडर काम करने वाला एक पुलिस वाला आखिर इतनी पहुँच वाला कैसे हो सकता है सिटी के डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब पर्सनली उसे अकेले में बुलाकर ले गए और पांच मिनट तक उससे बात करते रहे मुझे तो इतने साल यहाँ नौकरी करते हो गए लेकिन इतने बड़े अधिकारी से आज तक मैं कभी सिर उठाकर भी बात नहीं कर पाया तो फिर ये विक्रांत ने भला ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सिटी कोहली सर उससे अकेले में बात कर रहे थे सिर्फ चेतनी नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग विक्रांत की इस पहुंच को देख काफी चकित थे बाकी पुलिस वाले भी विक्रांत और संजय कोहली सर की पर्सनली मीट देख दंग रह गए थे अभी कुछ दिन पहले ही डिप्टी कमिश्नर कुमार वर्मा भी विक्रांत के पुराने दोस्त निकल गए थे और अब खुद मुंबई शहर के डिप्टी ब्यूरो चीफ भी विक्रांत को पर्सनली जानते हैं। वो तो विक्रांत को बेटा कहकर बुला रहे थे पक्का है कि वो विक्रांत के बेहद करीबी हैं। यहाँ तक के खुद के ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी विक्रांत के पहुँच देख कर सन्न रह गयी थी आज तक उनसे भी किसी इतने सीनियर अधिकारी ने आकर पर्सनली बात नहीं की थी विक्रांत के साथ बात खत्म करके जैसे ब्यूरो चीफ संजय कोहली साहब वापस जाने लगे उन्होंने फिर से विक्रांत की तरफ देख हंसते हुए बाय किया लेकिन विक्रांत का तो अभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा था वो तो बस उन्हें यहां से जाते हुए देखता ही रह गया